हाँ तो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा आज शुरुआत करते हैं ब्लैक होल के बारे में क्योंकि इस साल नई स्टडी निकली है ब्लैक होल के बारे में कि उसमें बताया है कि जो चीज़ हम लोग आज तक के ब्लैक होल के बारे में पढ़ते और सुनते आए उसके बिल्कुल अपोजिट है वो चीज़ अभी तक के क्या पढ़ते आए क्या सुनते आओ क्या है ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ भी जाती है और हैं तो उसके लिए टाइम वो हो जाता है रुक जाता है वो वहीं फंस जाती है खत्म हो जाता मगर अबकी की थ्योरी ने ये निकाला है कि ब्लैक होल के अंदर जो चीज़ जाती है वो पार हो जाती है उसके और एक थ्योरी दोबारा आई थी मतलब तो आर्टिकल आया था उसमें तो ये तक के लिखा था कि ब्लैक होल के ही वजह से जो है गैलेक्सी बनी है ये बात तो ये वाली थ्योरी की बात कर रहे हो जिसमें कहा हम लोग के यूनिवर्स में जो ब्लैक होल बनता है वो उसमें जो है जो ब्लैक होल का सेंटर होता है जिसको सिंग्यैरिटी बोलते हैं वो उस सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन इस तरह से किया गया था कि जो बिग बैंग से पहले एक सिमुलैरिटी थी यहाँ पर वो सिमुलैरिटी एक्सपैंड हुई जिसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं इससे हम लोग का यूनिवर्स बना तो ये थ्योरी है कि जो ब्लैक होल की सिमिलैरिटी होती है वो हम लोग के लिए सिमुलैरिटी है लेकिन एक अदर डायमेंशन में उससे एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है ये कुछ नया नहीं इस साल नहीं आया ये बहुत पुरानी थ्योरी है अगर उसका तो, तो कहना यही है कि न्यू रिसर्च है और ये न्यू रिसर्च उसके अंदर कोई छोटी सी चीज और ऐड करी होगी लेकिन ये जो पूरी थ्योरी है ओवरऑल ये बहुत पुरानी है बेसिकली ब्लैक होल होते क्या है पता है ना तुम्हें हाँ मरे हुए स्टार होते हैं प्लैनेट्स होते हैं प्लैनेट्स नहीं होते स्टार होते हैं हाँ। मरा वो, नहीं। है। स्टार होता है वो कुछ भी जाएगा वो गायब हो जाएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लैक होल की यही है की इन्फॉर्मेशन ट्रैप हो जाती है उसके अंदर उसमें रिसर्च करने के बैठेंगे तो क्या करेंगे हम उसमें कोई भी चीज़ भेजेंगे वो ट्रैप हो जाएगी रिजल्ट मिलेगा नहीं हमें खाली इनपुट लेता है वो आउटपुट नहीं देता है हाँ तो यही सबसे सब बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ रिसर्च करने में अच्छा एक चीज़ और बताएं बताएँ अपनी गैलेक्सी में बहुत ही करीब जो है एक वो मिलाएगा ब्लैक होल जो पूरी अपनी गलेक्सी में ला लो जब भी उसका जो है वो पाँच गुना ज़्यादा है ये कौन सी रिसर्च है कहाँ मिला ये मतलब कि अभी करीब में ही मिला है उन्हीं ने बताया कह रहे हैं बहुत फ्रेंडली हमारा ये ब्लैक होल है जो ब्लैक होल <laughs> जो हम लोगों को कभी भी खा सकता है कोई पता नहीं चलेगा ऐसी रिसर्च हम लोग जो अब तुमने वो देखी थी ना फोटो जो फोटो ली गई है हाँ, ब्लैक होल जो फोटो थी ऑरेंज ऑरेंज था उसमें तो मतलब ब्लैक चीज सामने दिखाई देने लगती है ब्लैक होल के तो उससे वो जो है सर्कल टाइप का बनता है हाँ। कुछ ब्लैक होल की हमने इमेज देखी जिसमें ब्लू लाइट खाते हैं इमेज आज है तक हाँ तो हाँ इमेजिन किया, उसने सारे है, उसने किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो इमेज वो है वो। सब इमेज थी। ये इमेज जो आई थी ये पहली इमेज है जो अक्सर वो तो हमें पता है मतलब हमने उसके बाद एक इमेज देखी थी उसमें ब्लू लाइट दिखा रहे थे तो वही हम सोच रहे थे वो ओरिजिनल वाले में ये येलो क्या ऑरेंज टाइप की थी इसमें ये ब्लू क्यों दिखा रहे हैं वो हम समझ रहे थे साइंटिफिक टाइप की होगी वो साइंटिस्ट ने बनाई है तो इस वजह से वो ऐसी है वो ब्लैक होल एक तरह के नहीं होते कई तरह के होते हैं छोटे ब्लैक होल होते हैं बड़े ब्लैक होल होते हैं बहुत बड़े ब्लैक होल होते हैं जैसे वो अपना फ्रेंडली नेबरहुड फ्रेंडली नेबरहुड नहीं है वो हम लोग की गैलेक्सी के बीच में गैलेक्सी के सेंटर में है सुपर गैलेक्सी में में। बहुत सारे ब्लैक ब्लैक होल होल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लैक है, वो गैलेक्सी गैलेक्सी के सेंटर में। उसी के चारों तरफ नाच रही है वो <laughs> तो सुपर ब्लैक है। ये बात तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि जो सुना था कि जो है धीरे धीरे हर प्लानिट सूरज के करीब जा रहा है और एक टाइम में सूरज में खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है सूरज के करीब नहीं जा रहा सूरज प्लैनेट्स के करीब आने वाला है <laughs> <उन्टा> अरे भाई <वोई laughs> उसी बात को उल्टा दिए आप <laughs> तो ये मगर ब्लैक होल वाली बात उससे आधा खतरनाक कि वो बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए कह रहे हैं कभी भी कभी भी ऐसा नहीं है सब स्टेबल है गलेक्सी उसकी चारों तरफ राउंड करती रहेगी उसको जो कल सूरज के बराबर में खड़ा होगा ऐसा नहीं होता है <laughs> हम लोग को वहां जाना पड़ेगा <laughs> <laughs> वो इस बात से थोड़ी राहत मिली है सुकून <laughs> से पानी पी सकते हैं नहीं, या पानी पी सकते। तरह से जो है नहीं दूसरी तरह से जो है खतरे है, है वो भी खराब तरीके से लिखी गई होती है नॉट अप्रूव बाईन डिग्रेस टाइसन हमें लगता है कम से कम सौ साल या एटलीस्ट दस साल पहले तो इन्फॉर्म करा जा सकता है इस तरह की चीज अगर दस साल तो बहुत कम टाइम तो तो वो कब आएगा अर्थ से कितनी दूर से गुजरेगा हम लोग को सब पता है जब हम लोग एक इतने छोटे से एस्ट्रोइ को पूरा कैलकुलेट करे बैठे हुए इतना बड़ा ब्लैक होल हम लोग को दिखाई नहीं देगा क्या इससे दूर रहो अच्छा है। <laughs> बहुत पास से जो निकलता है अपने अर्थ आ, के आ, अगर आ तो जाता है, है तो अगर से तो तो खत्म खत्म कहानी लाइफ हो जाएगी है है छोटा छोटा अरे क्या हुआ फिर भी बहुत बड़ा है कितना काफी बड़ा है से बड़ा हो जाएगा अर्थ से बड़ा हो जाएगा तो वो वो वो वो तो तो तो तो भी भी प्लेनेट हो जाएगा <laughs> तो सॉलिड से बड़ा तो भी तो किया गलत <laughs> <laughs> <मतले भाई> <laughs> लागे <Okay>. <laughs> कितने, कितने साल में घूमता है वो कितने साल में शायद दो हजार पच्चीस या छब्बीस में वापिस आने वाला है मतलब पन्द्रह साल के उसकी कोई ऑर्बिट है कोई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है तो उस फिक्स टाइम नहीं है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो उसका भी साइंटिस्ट देख रहे हैं कि उस पर एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे हैं इस बार ये लोग ये जो स्पेस एजेंसीज हैं मिलकर शायद कुछ प्रोग्राम बनानी है उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको थोड़ी सी ऑर्बिट चेंज करने की कोशिश करेंगे टकराए हाँ से आ, ताकि कभी फ्यूचर में ऐसा हो तो प्रैक्टिस कर लें उसके लिए एस्ट्रॉयड की ट्रेजेक्ट्री जो है चेंज करने की उस लोग लोग तो काम काम काम कर रहे हैं हैं तो हैं साइंटिस्ट करते करते रहते हैं बहुत काम करते हैं खोल के बहुत को नहीं करता वो बात अलग <laughs> है घंटे हाजम आते यही स्पेस की बातें कर रहे थे कोई चीज ढूंढी थी उन्हीं है लाइट, लाइट गामा गामा रेज का जो हुआ था। कोई अभी तक का सब सब बड़ा ब्लास्ट उन लोगों ने कैलकुलेट किया किस तरह से स्पेस कितना बड़ा है और कितने बड़े वाइड एंगल में जो है कितने लोगो को हर एंगल पे देखना पड़ता होगा तो जो है कैप्चर कर पाता हूँ really? मतलब वो चीज तो थी और अभी जब जो है वो ग्रेविटेशनल डिस्कवर करी थी इन लोगों ने जब दो न्यूट्रॉन स्टार मर्ज हुए थे आपस में तो उससे ग्रेविटेशनल उसको जो डिटेक्ट किया गया था मतलब नहीं जो आइंस्टाइन ने थ्योरी प्रडिक्ट करी थी है, सुना पढ़ा नहीं ग्रेविटी वेव की तरह होती है जैसे पानी में पत्थर तो आती है तो अभी तक के उसका प्रूफ नहीं था कोई इंसानों के पास। अच्छा। तो जब एक इवेंट दो न्यूट्रॉन स्टार थे दो न्यूट्रॉन स्टार बहुत पास जो है रोटेट हो रहे थे तो वो दोनों मर्ज होने वाले थे उनके मर्ज होने से पहले यहाँ पर लाइगो लेबोरेटरी सेटअप करी गई दो दो या तीन लेबोरेटरी सेटअप टरी क्या होती है लाइगो लेबोरिट्री अरे नाम है उसका लाइगो लेबोरेटरी का उसमें जो है सब इक्विपमेंट लगे हुए है अच्छा ग्रेविटी डिटेक्ट करने हाँ। वाले सब चीज है तो okay. उससे करा गया था तो जब वो दोनों मर्ज हुए मतलब हो तो चुके हैं कई सौ साल या हजार साल पहले हाँ, मतलब यहाँ तक क्या वो हाँ। ट्रैवल कर रही थी तो सौ तो हाँ। साल पहले प्रया था कि होती है अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया था अब कंफर्म हो गया अच्छा गया, वही ग्रेविटी पुल भी होती है ये तो स्पेस टाइम है फैब्रिक स्पेस टाइम बोलते हैं उसको लेकिन जो वेव वाली थी ये, तो ये तो ग्रेविटी अपने आपकी हुई है कुछ आगा। आगा। एक वेव आई जैसे पानी वेव आती है पानी थोड़ा सा ऊपर होता है फिर नीचे हो जाता है वही चीज ग्रेविटी के साथ थोड़ा स्पेस टाइम थोड़ा सा ऊपर हुआ फिर नीचे हो गया वो नहीं होती है जो स्पेस से सिग्नल को पकड़ने के लिए बनाई जाती है बहुत बड़ी डिश टाइप की हाँ। तो तुम्हें पता है वो सबसे बड़ी कहाँ कि सबसे बड़ी चाइना चाइना में है है के पास है। तो जहाँ भी है तो अभी वहाँ को जो है बहुत वैसे जैसे ह्यूमन की बोलने की आवाज नहीं होती है हाँ। उन लोगों को उस टाइप की आवाज सिग्नल आये थे अभी नहीं आए थे सिग्नल बोलते उसको वो अभी हाँ। नहीं आया। नहीं, अभी नहीं नहीं आया भी हैं हैं है आए है। वो गलत हो गलत होगा न्यूज़ कैसे हो इतनी बड़ी न्यूज होती है तो ऐसे नहीं होता खाली का एक इंसान को पता चले गया हमें तो पता नहीं वो वर्ल्ड की सबसे <laughs> बड़ी डिश है और उन लोगों हाँ। ने दावा भी किया है कि जो है हमें मिले हैं सिग्नल मगर बहुत दूर से आए कम से कम मतलब चैनल भी जब आया था तो <laughs> पूरी ऐसा कुछ होगा तो एक सेकंड में सबको पता चल जाएगा ऐसा कुछ हुआ उसी बात को रिपीट लागू खिंच दुनिया में जो है सब उसी के आगे पीछे नाच रहे थे जिसको आम, कोई मतलब लो नहीं लो एलियन रहते हैं, तो हम देखते हैं, कैमरा काम का है तो वो वो जो है बंदर ने फोटो देखी कह लोग इतनी मेहनत करके फोटो और फोकस के बाहर है ये <laughs> <laughs> इतनी इतना लगाया फोकस फोकस के आउट ऑफ़ इमेज मतलब जोक में बोला बाद में हाँ है बहुत बड़ा लेकिन बात तो सही थी, थी फोकस के बाहर कुछ भी कर ले कुछ ना कुछ कमी रही जाती है <laughs> अच्छा ये बताओ जो साइंटिफिक मूवीज होती है उनमें दिखाते है स्पेस में चला रहे स्पेसशिप शिप जिसे कहते हैं वो चला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं तो पॉसिबल है स्पेसशिप पॉसिबल क्यों नहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अपने सर के ऊपर नाचा करता है नहीं हम, <laughs> हमें लग रहा है गैलेक्सी गैलेक्सी नहीं जा सकते क्योंकि बीच में ब्लैक होल आ सकते हैं और बहुत सारी चीजें आ सकते स्पेस बहुत बड़ा है ब्लैक होल कहा से आ जाएगा भाई जा रहे है अब डिटेक्ट नहीं हुआ घुस जाओगे उसके अंदर कैसे स्पेस बहुत बड़ा है यही तो एक सबसे बड़ा एक तो है। लगते हैं, लाइट को सूरज से अर्थ तक आने में आ, उसका तो पता था नहीं। लाइट कितनी तेज होती है अब उस हिसाब से समझ लो कि स्पेस कितना बड़ा है और शिप कितना छोटा सा होता है सही बात तो जो है ना पैसा ऐसा क्यों कमाने की में लग हम <laughs> दुनिया इतनी बड़ी है हम लोग इतनी के पीछे भाग रहे क्या है जिंदगी <laughs> यही तो मुद्दा है एक आ, एक गधा था जिसमें तो पहुंच जाते हैं <laughs> फिलोसफिकल <laughs> हो जाते हैं सोच करके एक वोल्ट है हमें याद नहीं किसने कहा है क्या बोर्न टू लेट टू एक्सप्लोर अर्थ बट बोर्न टू अर्ली टू एक्सप्लोर स्पेस हम लोग बहुत गलत जगह पे हैं लोग धरती में अभी तक यहाँ कुछ बचा नहीं है बाहर जा नहीं सकते स्पेस स्पेस फैसिनेटिंग चीज है उसके बारे में जितना हुँ। सोचेंगे हुँ। उसमें उतने ही नई नई चीजें दिखाई देंगी न्यूट्रॉन स्टार ज़्यादा खतरनाक खतरनाक नहीं हो है ना। खतरनाक तो कुछ नहीं होता है है है तो ना कुछ होता मतलब जैसे ब्लैक होल रहता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब वही चीज है, एक्स्ट्रीम होता है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार स्टार के के बारे में में कहा जाता है है से हम लोग एक टीस्पून मटेरियल हाँ। तो उसका वेट जो माउंट बराबर बहुत ज्यादा तो सन तो उसके आगे कुछ नहीं है नहीं, सन से बहुत बड़े बड़े हमने एक मूवी देखी थी क्या था मगर मेरी ध्यान में आ रहा है कि वो बंदा जो होता है एस्ट्रोनोइ होता है वो काफी टाइम तक के स्पेस में रहता है रिसर्च के लिए तो जब आता है तो उसके बीवी बच्चे होते हैं धरती पे मगर जब वो आता है तो उसके बच्चे उसके साथ की उम्र के वो रहे होते हैं वो उतनी जवान दिख रहा होता है जब वो गया होता बस दो तीन पांच साल का फर्क दिख रहा होता है उसका वो देखियो इंटरस्टेलर तो नहीं देखी बात कर रहा है शायद हो सकता और वो इंटरस्टेलर उसमें तो वो दिखाया ना कि वो लोग जाते हैं एक प्लानट के पास जो एक प्लान पे जाते हैं जो कि ब्लैक होल के चक्कर लगा रहे होता है और ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि ब्लैक होल इतना ज्यादा प्रेशर डालता है स्पेस वहां का जो है एक घंटा अर्थ के जो है पांच साल के बराबर हो जाता है तो अगर वहाँ पे एक घंटा बीता दिया तो अर्थ पे पांच साल बीत गए अच्छा वो चीज इंटरेस्ट लेख प्लेन जो है उसका जो है ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा होता है तो जो चीजें जल रही होती हैं इसके साइड में वो जल नहीं रही होती हैं चल कह रही होती हैं वो जिस में बस जिस में जो जिसमें जिस जो है प्लेन लड़ता है क्या होता है वो वो वही चीज होती है जो ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है हाँ जो चीजें ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो इवेंट होराइजन तक की जो चीजें रहती है वो ऑर्बिट करती है ब्लैक होल को और जो चीज इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है वो ब्लैक होल के अंदर चली जाती है वो इवेंट होराइजन होता है और ब्लैक उसमे बहुत, अच्छी बुक है, हाँ, उस उस नहीं में बहुत अच्छे की जब कोई चीज जो है ब्लैक होल में गिरती है जैसे अगर एग्जाम्पल दिया जाए की एक इंसान अगर ब्लैक होल में गिरता है अगर मान लो की वो पैर उसके पहले जा रहे हैं ब्लैक होल पैर पैर तो अलग तो हो जाएंगे पैर खिंच जाएंगे बीच से दो हो जाएगा हाँ. फिर जो उसके दो पार्ट होंगे वो अलग खींचेगा मल्टीप्लाई होता जाएगा आखिर हाँ, वो, वो, वो, वो टाइम आएगा कि जब एटम्स एक एक अलग अलग हो जाएगा वो सब जो है ब्लैक होल के अंदर चला जाता है बहुत तड़पती मौत है आ, <laughs> तो लास्ट में जो ब्लैक होल के अंदर जाती है, चीज़, तो वो एक स्ट्रिंग जाती है ऐसे ही हमें वो ही आ रहा है डिस्कवरी <laughs> <laughs> चैनल पे एक बंदे ने बताया था ऐसे ही तो उसने दो लोग लिए थे एक मियां लिया था एक बीवी ली थी दोनों जो थे वो थे एस्ट्रोनॉइट थे एस्टरनौग और दोनों ब्लैक होल एस्ट्रोनॉइट नहीं बताया एस्ट्रोनॉइट औरत ब्लैक होल के अंदर चली जाती है हुँ. तो आदमी उसको जब बचाने जाता है तो उन्ही यही थ्योरी बिल्कुल सेम बताई थी की औरत को बचा इस वजह से नहीं पाते हैं कि जो है वो औरत के टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं चूंकि औरत खींच रही होती है रबड़ की तरीके ब्लैक होल खतरनाक चीज है उसमें गिरने वाला नहीं है <laughs> उसके पास भी जाने वाला नहीं है <laughs> लेकिन ब्लैक होल के साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि जो है आप लोग ब्लैक होल को एज ए टाइम मशीन यूज कर सकते हैं अगर ब्लैक होल पास में हो हाँ। हम लोग उसको एज ए टाइम मशीन यूज कर सकते हैं बेसिकली हम लोग फ्यूचर वन वे ट्रेवल होगा फ्यूचर में जा सकते हैं वापस नहीं आ सकते लेकिन हम लोग एक तरीके से हम लोग टाइम स्किप कर सकते हैं ब्लैक होल से हम तो रुकेंगे फिर जाएंगे वापस जाएंगे फ्यूचर में जाएंगे देखेंगे ब्लैक होल के अंदर होता क्या है ब्लैक <laughs> होल के अंदर कहाँ चले जाओगे <laughs> नहीं ब्लैक होल मतलब करीब में में जाओगे। में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी में हाँ हो सकता हो कि वो लोग उसको एनालाइज कर लेंगे क्या होता है एटम एटम को जो है स्कैन कर पाए लोग एक पॉसिबिलिटी है ब्लैक होल को जो है एनालाइज करने की जो स्टीवन हॉकिस ने कहा था कि हॉकिंग रेडिएशन होता है ब्लैक होल में टाइम के साथ कुछ अपना जो है मासी रेडिएट करता है ब्लैक होल हो सकता हो उस रेडिएशन से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए लेकिन अभी इतना पास हम लोग का कोई ब्लैक होल है नहीं जिसको हम लोग इतनी पास से ऑब्जर्व कर सकें फैसिनेटिंग है यार मैथ्स भी वो बैठे बैठे उन्होंने मैथ्स से जो है ब्लैक होल निकाल दिया ब्लैक होल से रेडिएशन होता होगा <laughs> वो भी निकाल दिया <laughs> इससे एक बहुत बढ़िया पिक्चर याद आई ब्यूटीफुल माइंड उसमें बहुत बढ़िया मैटिशिये मैथमेटिशियन हाँ, में वो <laughs> <laughs> बहुत सही भी काम होता है कर पाते हैं उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं लोग फिर मैथ से जो बाते <laughs> है बातें करें कुछ ही लोग हैं है सब कुछ ही लोग हैं बस बहुत ही सही चीज है स्पेस hmm. के के बारे में जानना एक चाहिए चाहिए टेबल डेस्क के लिए मैं <laughs> <laughs> नहीं सब भैया दूर रहो दादा अच्छा है दूर से देखो ज्यादा अच्छा है पेपर वेट कितना तो उसके, <laughs> <laughs> उसके नीचे <laughs> वो नहीं हो यार <laughs> <laughs> <laughs> क्या होगा अंदर चली जाएगी क्या होगा उसके तो हो सपोज उसके अंदर चला जाए अगर, अगर, अगर, न्यूट्रॉन स्टार अर्थ के बराबर होगा तो अर्थ को खींच लेगा अंदर अंदर चला जाएगा जितना आ, मास होगा जितना मास होगा ग्रेविटी होगी अर्थ को आराम से खींच लेगा सन को खींच लेगा अर्थ के इतना न्यूट्रॉन स्टार पेपर वेट जितना न्यूट्रॉन स्टार हमें लगता है अर्थ खींच लेगा नहीं नहीं तो ना नहीं अर्थ को नहीं खींच पाएगा लेकिन आप बहुत खतरनाक इफेक्ट होंगे उससे लाइफ की उधर हो जाएगी पर <laughs> टीवी शोज में तो यूं ही हो जाता है ब्लैक होल खुले और ब्लैक होल की समस्या भी दूर कर दी बंद भी कर दी कुछ होता ही नहीं <laughs> <मुण दबड़ी। laughs> है ना बैड साइंस फिक्शन बैड ब्लैक होल के अंदर चले भी गए वापस भी आ गए तब हुए जा रहे <laughs> होता ब्लैक है ब्लैक होल ब्लैक होता है लेकिन यहाँ एनर्जी इमिट करता हुआ है हाँ। जो कॉन्सेप्ट है अगर वो वाला कॉन्सेप्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मो वाला जिसके अकॉर्डिंग एक टाइम ऐसा आएगा कि यूनिवर्स खत्म हो जाएगी इनोवेटेबल है वो हो नहीं होना है ये हीट डेथ हो जाएगी यूनिवर्स की सारी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कोई भी रिएक्शन होने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी यूनिवर्स में धीरे तो धीरे यूनिवर्स ठंडी हो जाएगी सारे स्टार्स ख़त्म हो जाएंगे फिर सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे फिर धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन की वजह से ब्लैक होल भी जो है अपने सारे मास जो है लूज़ कर देंगे फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंसान बचेंगे तो यूनिवर्स नहीं बचेगा मतलब हम लोग बात न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना <laughs> <laughs> भाई स्टार्स नहीं रहेंगे मतलब स्टार्स हो जाएंगे सन नहीं रहेगा सन नहीं रहेगा यूनिवर्स की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी एक दिन जैसे बैटरी होती है फोन के अंदर अब जब तक उसमें पावर है तब तक फोन चल रहा है अगर उसमें से सारा पावर ही खत्म हो जाए और फिर जो है एक्सटर्नल पावर भी नहीं हो कहीं गई न्यूक्लियर एनर्जी चली जाएगी एनर्जी कैसे जाएगी भाई पेड़ ही नहीं हो गई अभी एक दो साल में नहीं होने वाला है नहीं मतलब के बाद हम लोग एक मतलब आर्थ, तो अर्थ खत्म हो चुकी है वो तो पहले ही खत्म हाँ। हो चुकी जो होगा उससे पहले देखो न्यूक्लियर एलिमेंट जिस जितने भी होते हैं उन सबकी हाफ वो होती है हाफ लाइफ होती है एक हाफ लाइफ होती है इसमें वो अपनी आधी एनर्जी खो देते हैं उसके अति उनकी फुल लाइफ होती है उसके बाद जो है उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है जितने भी न्यूक्लियर एलिमेंट बने हैं वो स्टार से ही तो बने हैं जब स्टार्स खत्म हो जाएंगे टाइम स्केल क्या है ट्रिलियन से ट्रिलियन सेयर का टाइम स्केल है मिलियन बिलियन का नहीं है हाँ। स्टार्स खत्म हो जाएंगे नए न्यूक्लियर एलिमेंट बनेंगे नहीं हाँ। जो पुराने हैं वो धीरे धीरे अपनी सारी एनर्जी लूज कर देंगे क्योंकि उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी हाँ। इस तरीके से पूरे यूनिवर्स की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी मतलब हाँ। जब सूरज नहीं रहेगा तो रहेगा कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए तो कुछ रहेगा नहीं ये क्योंकि सिस्टम में जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओवर टाइम इसको कोई भी जो है टेस्ट कर सकता है अपने घर में टेस्ट कर सकता है गरम पानी करके रख दे वो पानी ठंडा हो जाएगा उसमें जितनी भी एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे रूम में सं जैसे कलीर है हर चीज होती है हाँ। ये लॉ है हाँ। <laughs> फंडामेंटल लॉ हाँ। है फिजिक्स का एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी होती है वह वही चीज जो है जब पूरे यूनिवर्स के स्केल पर हो जाएगी तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगी तो इसलिए इमोर्टल इमोर्टल होने के सपने जो नहीं नहीं नहीं देखने <laughs> लोगों को यूनिवर्स ही बचेगी तो कहां। भाई कोई बहुत बड़ी बात है ह्यूमन रेस एक्सपेक्टेशन तो है चलते है ना ये कट यहाँ काट दिया जाते है।, <laughs> so, तो यही है अभी तक हम लोग अर्थ को छोड़ करके कहीं और जो है सरवाइव करने लायक जगह नहीं बना पाए स्पेस रेस कब शुरू हुई थी नाइनटीन में 2020 चल रहा है अभी तक की एक आउटपोस्ट नहीं है अर्थ के बाहर कहीं इंसानों का और भी नहीं पाएंगे नहीं लेंगे नहीं। कर लेंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा अदालत में बहुत प्रोस्पोस स्लो हो गए ना जब तक कि जो है कोई ऐसी जरूरत नहीं आएगी कि करो या मरो वाली सिचुएशन तब तक के नहीं होगा चीजें जो है जब आगे बढ़ती जब मतलब होता नहीं है कि जरूरत होती हाँ। है जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टेक्नोलॉजी बूम करी थी आ, उसके बाद के टाइम पे बूम करी थी स्पेस वार्ड रेस पे इतने इतने में में कुछ नहीं नहीं खाली बन रहे <laughs> <laughs> नहीं, पता तो है है, है है है है कि दिक्कत आएगी करना हो सकता क्या अगर जो चाइना जो है अपना जो अपना कर दे थोड़ा और सीधा सीधा दुनिया की देने लगे जिस दिन होगा यूएस अपना प्रोग्राम जो है खतरनाक वाला नासा में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा स्पेस रेस फिर शुरू हो जाएगी मैटर ये पता है सबको करना पड़ेगा मगर कर कर रहे हैं धीरे धीरे जल्दी नहीं है बस ये वाला मैटर है फोकस नहीं है किसी का स्पेस में इस टाइम प्राइमरी फोकस किसी का नहीं है और जो वो कहे जाते पानी मिल गया ये मिल गया अरे मिलता तो है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स सबसे अजीब अजीब टाइम पे पॉलिटिक्स ही तो डिक्टेट करती है हमेशा की क्या होगा अगर रशिया जो है अनाउंस ना करता कि हम सबसे पहले चांद इंसान को भेजेंगे तो क्या यूएस भेजता यूएस नहीं भेजता रशिया <laughs> <laughs> <laughs> तो ने अनाउंस किया था इसी वजह से भेजा यूएस लगातार हार रहा था <laughs> पहला, रशिया ने नहीं पाया। <laughs> पहला इंसान रशिया ने भेजा यूएस नहीं भेज पाया पहला एनिमल रशिया ने भेजा यूएस नहीं भेज पाया <laughs> बहुत बड़े बड़े रशिया ने यूएस ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बड़ा उन्होंने चांद भेज दिया और लोग उसी को काउंट करते हैं दादा वही चीज़ें लेकिन अब रशिया के पास उतना पावर नहीं है कोई यूएस को जो स्पेस में कंपटीशन दे और यूएस भी शांत हुई है वो भी कुछ बड़ा नहीं करता है वही नॉर्मल स्पीड पर उनकी चीज़ें चल रही हैं रोवर कभी भेज देते हैं मार्स पे कभी ऑर्बिटर भेज देते हैं मून पे नया नहीं, नहीं कर रहे में है। ये थोड़ा एक्साइटिंग एक्साइटिंग है है इसरो इसरो का का ज्यादा था लेकिन हो सकता भेजे इस टाइम जो एक्साइटिंग काम कर रहा है वो इलाक कर रहा है लेकर बंदे बाहर भेजने के लिए उसका पास कैपेबिलिटी है वो कर सकता है पैशनेट है वो वो भी उसकी जो ड्रीम है उसको मार्स पे मरना है है आई वांट टू ऑन ऑन मार्स बट नॉट इम्पैक्ट वो अपना सपना पूरा करने के लिए काम तो कर रहा है चीज का देखो जब यूएस ने जो है पहली बार इंसानों इनसान, को चांद पे भेजा तो कितनी डेथ कितनी हुँ। हुँ। कितने लोग मरे थे <laughs> मरना ही पड़ता है है और लोग कुर्बानी देना पड़ती वो चल गया क्यों चल गया वो यूएस गवर्नमेंट थी हाँ वो गवर्नमेंट थी वो तोपे तो सलामी दे सकते थे और <laughs> जो है सलामी दे सकते थे ठीक है लेकिन अगर ये करते हैं हाँ तो इनको प्रॉब्लम लेकिन इनके पास एक ये है कि यूएस ने जब इंसान को चांद पे भेजा था हाँ। तो उससे पहले कभी इंसानों को चांद पे नहीं भेजा गया था अब भेज चांद क्या स्पेस में खाली जो है यूरिग्रेन होकर वापस आया था स्पेस से उसके आगे कुछ नहीं था तो एक्सपीरियंस नहीं था कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी लेकिन अब क्या अब हम लोग के पास इतना डेटा है कॉन्स्टेंटली इंसान जो है स्पेस स्टेशन में रहते हैं हाँ। हम लोग को पता है इंसानों को कैसे भेजना है कैसे वापस लाना हम उसको स्केल कर सकते हैं मार्स मार्स के लिए लेकिन लेकिन फिर भी मार्स... लेकिन जो हुई थी अपोलो मिशंस में उसका वन परसेंट भी अगर होता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि होना नहीं चाहिए वन परसेंट भी नहीं होगा इतनी ज्यादा नॉलेज है हम लोग के पास नो तो बिना था था। किसी प्रॉब्लम के भेज वही है, है ना फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाँ। महंगा पड़ती तो महंगी था भी था वो होती है भाई वो हो जाती है कितनी भी नॉलेज हो कुछ भी हो रखे रहते अपने आप को प्रिपेयर सकते हैं हम हाँ। लोग के साथ वो सिचुएशन नहीं है जो नासा के साथ होंगे हर चीज में रहता है और जो है प्रोडिक्शन चीजें सरप्राइजेज आ जाते हैं वो तो होना ही हर चीज में होता है वही चीज है और वो जब होगी अगर हुई और ये लॉन्च <laughs> तो तो तो, कर रहे थे जहां तक तो इनका फैल्कन फट गया था लॉन्च पैड पे फेसबुक की सेटेलाइट भी लॉस्ट हो गई थी उसी चक्कर में हाँ। तो ये भी काम कर रहे ऐसा नहीं है कि ये भी एक डायरेक्ट इंसान को भेज देंगे ये भी काम कर रही है ये भी अपना प्लान पूरा बनाएंगे और इनका तो मसला थोड़ा और ज़्यादा ज़्यादा क्रिटिकल नॉर्मली हाँ। मतलब इजी रहता है इनका तो थोड़ा जाएगा भी और वापस भी आएगा वो एकदम ज्यादा फेलियर रेट इनका बहुत ज्यादा है हाँ। अगर जो ऑफिशियल डेट नहीं कब भेजेंगे फिलहाल नाप कर रहे हैं तो हेल्प करेगा ही अमेरिकन कंपनी करेगा लेकिन अभी इनका कोई ऑफिशियल डेट डेट नहीं इन्होंने अनाउंस करी है कि हम इस इस को भेज इस में भेज रहे रहे हैं हैं में अभी प्लानिंग चल रही चांद पाएंगे दो पच्चीस मार्च में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानो को डायरेक्ट नहीं भेजा जा सकता कहां हाँ, वो तो है <laughs> वहां देंगे, देंगे, <laughs> पर, पर रोवर्स भेजेंगे हैबिटेट बनाएंगे वहां पर उसके बाद इंसानों को भेजेंगे जैसे चांद पे भेज रहे थे और क्योंकि चांद पे जो यूएस ने भेजा था तो वो थोड़ी देर के लिए गए थे वहां पर गए सैंपल्स कलेक्ट किए वापिस आ गए वहां सैंपल कलेक्ट करने गए थे अब जो भेजा जाएगा मार्च पे तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए नहीं भेजा जाएगा वहां पे कर रिसर्च करनी होगी इतने केपेबल हो गए अब इंसानों का काम नहीं है, रहने का है, रहने तो है। सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं मार्ग पे मैं इंसानों करके रिसर्च करना तो उस हिसाब से प्लानिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है वहां पे तो नहीं है ऑक्सीजन होती तो, नासा तो में काम किया है। है? था फिर प्रॉब्लम ही जाती भेजना दिए जाते इंसान प्लांट ऑक्सीजन नहीं होगी मुद्दे की बात ही एक बंदा था वो कहता नासा में काम कर चुके दो तो जो है वो कहता है नासा में काफी सारे फाइल्स है हाँ अदर स्पेश के बारे में हाँ जैसे एलियंस टाइप्स जिनको हाँ। कह सकते हैं कह रहे थे ये जो रिसर्च के लिए भेजते हैं जिनमें कैमरे भी होते हैं हाँ। उनमें जो है परछाई भी आई है लोगों की और ऑप्टिकल एलिजन होते हैं जी कुछ टाइम पहले मार्स से फोटो आई थी इसमें एक फेस दिखाई दे रहा था हाँ मार्स वन ओवन लेकिन क्या था वो वो वहाँ ही जो तो पहाड़ है उसका और शेडोज का मिला जुला इफेक्ट था जिससे ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो रहा था कि फेस जैसा दिख रहा था वो तो ऑप्टिकल इन होते हैं और यह भी चीज सोचने वाली है कि नासा जो 1960 से प्रोब्स भेज रहा है कैमरा टेक्नोलॉजी कहां से कहा पहुंच गई से टू थाउजेंड ट्वेंटी तक के हाँ वो भी है तो होता अब तक खुद पता चल जाता और दूसरी बात ये वहां पे कोई चीज होती तो वो खुद वो देखती ये क्या टाइल तो उसको पकड़ के वो खुद रिसर्च करने लगती उस पे। भाई ये भी है। नहीं है लाइफ की पॉसिबिलिटी है लेकिन लाइफ हो सकती इंटेलिजेंस है नहीं इसका थोड़ा जो है वो रहता है इतनी ज्यादा की रिसर्च कर कोई किसी पर <laughs> रिसर्च, रिसर्च करने वाली स्पीसी अगर जो है अब मतलब हम लोग के उसमें सोलर सिस्टम में होती अपनी थोरीज तो, आ में में तो, नहीं तो है गया चल गया होता अब को? आ, आ हैं हैं लेकिन कोई एविडेंस नहीं है देखो डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को आप ना आप इस चीज को आप ये कह सकते है हो नहीं सकता लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अभी तक के हम लोग को ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिससे हम लोग कह दें कि ये है अच्छा एक बंद एक यूट्यूब चैनल पे वो बंदे ने वीडियो दिखाई थी कहता है अमेरिकन नेवी की उससे लड़ाई हुई थी एलियंस से ये मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया था यूट्यूब वीडियो वाले तो कुछ भी दिखा देंगे कौन सा माउंट को सेंसर बोर्ड है या फिर कौन सा तो वहाँ अप्रूव करने के लिए लोग एक्सपर्ट बैठे हुए के खाली जो ऑथेंटिक वीडियोज अपलोड होंगी वहाँ नहीं क्योंकि लाइफ अर्थ पे है ठीक है तो कहीं और भी हो सकती है ऐसे ही सेम जो हाँ। है चीजें जो है क्योंकि यूनिवर्स मतलब कुछ भी हो सकता है और जो है वो लोग अलग अलग प्लान पे रह रहे हो तो हाँ सकता बॉस जैसी एक सिविलाईजेशन हो जो पूरी गैलेक्सी में रह रही हो पूरी गैलेक्सी वाइड एम्पायर हो उनका एक वही चीज है लेकिन यहाँ आस कुछ नहीं है जितना अपनी नहीं तो नहीं अभी तक के जितना लेकिन जो है किसी प्रूफ नहीं मिला इंटेलिजेंस होती मिल तो, तो बहुत दूर की हो नहीं, हम लोग को प्रूफ मिल गया जरूरी नहीं की लाइफ इंटेलिजेंस हो तभी प्रूफ मिले अर्थ पर भी जो है इंटेलिजेंस लाइफ अगर हटा दी जाए तब भी लाइफ का प्रूफ दूर से मिल जाता है क्योंकि जब पहला जो लॉन्ग डिस्टेंस हम लोगों ने भेजा था वॉयर वन तो कार्ल सेगन ने उसमें जो है कार्ल सेगन ने बहुत बड़े आस्ट्रॉ नंबर थे उन्होंने जो है कुछ चीजें डिफाइन करी थी तो उस चीजों को लेकर के कुछ सेंसर बनाए गए थे जो हवा में चीजों को डिटेक्ट करते हैं किसी भी प्लानट के एटमॉस्फेयर में गैसेस का कॉम्पोजिशन को डिटेक्ट करते हैं उस कॉम्पोजिशन को डिटेक्ट करने के बाद जो है साइंटिस्ट उसको एनालाइज करते हैं उससे ये पता लगा सकते हैं कि जो इस प्लानट का एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग इस प्लानट पे लाइफ है या नहीं है वो तो सबसे पहले जो टेस्ट किया था वो अर्थ पर ही उन्होंने टेस्ट किया था क्योंकि अर्थ पर लाइफ है तो उनको पता था कि क्या किस चीज़ों को देखना है वही टेस्ट अभी भी होता है हर प्लैनेट पे होता है जिस प्लैनेट को हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं जिस प्लैनेट का एटमोसफियर ऑब्जर्व कर सकते हैं उस पर वो टेस्ट किया जाता है पहले सैटेलाइट भेजी थी उसमें जो तीन करके पीछे वैसे निकले रहते हैं एक्सपर्ट ने रशिया ने भेजी रशिया ने भी सोवियत यूनियन ने सोवियत यूनियन ने वो उसमें वो उस सेटेलाइट में था क्या उस सेटेलाइट में कुछ नहीं था उस में एक रेडियो वो था क्या बोलते हैं उसको सिग्नल सेंड करता था वो रेडियो फ्रिक्वेंसी हाँ तो अगर जो है आप उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करेंगे तो बीप होती थी आपके रेडियो में जो वो कांटेक्ट पॉइंट में होती थी बस वो कुछ नहीं था वो शो ऑफ स्ट्रेंथ था कि देखो हम ये कर सकते हैं अच्छा वो ऑस्पनिक बनी किस चीज से थी एक बॉम्ब का जो है एम शेल था हाँ। उसको रॉकेट में फिट किया उसके अंदर जो वो लगाया <laughs> रेडियो और भेज दिया उसको स्पेस में जो चक्कर लगाओ मतलब कचरा कचरा फेंक रहे थे वो आ, पावर। पता, भाई के तो पावर कर कर चीज़ थी कि सकते हैं दिया <laughs> कुछ था, था, था, था, था <laughs> उसके नीचे इस पेस में ही के, के देखो हम यहाँ भी कर सकते हैं उस टाइम पर सोवियत यूनियन और अमेरिका दो सुपर पावर के लिए लड़ रहे थे कौन जो है डोमिनेट करेगा पूरी दुनिया को उन्होंने वहां भेज कर दिखा देखो तुम खाली हो हम ऊपर हैं उसी के बाद से तो स्पेस रेस शुरू हुई थी और ये कौन सी वॉर चल रही थी वर्ल्ड की बात नहीं करे वो जो अमेरिका कोल्ड वॉर मूवी कौन सी उस दिन देखे थे इसमें वो बंदा रहता है जो तुम बता रहे थे फ्यूरियस फ्यूरियस फॉरेस्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट लेकिन ठीक है <laughs> <फॉसेंगे। थी। laughs> हाँ। तो उसमें कौन सी वॉर वो तो वियतनाम वहां पे कम्युनिज्म पार्टी थी मतलब कम्युनिस्ट थे जो कंट्री को कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाह रहे थे उनके अगेंस्ट हुई थी थी वियतनाम वियतनाम वियतनाम में में में क्या हुआ था वॉर अरे तो बहुत लंबी स्टोरी उसके लिए कुछ अलग कहानी पॉडकास्ट अभी जो है हम लोग स्पेस में थे और ना अगला वाला रखेंगे मेरी भी हिस्ट्री हिस्ट्री हो हो जाएगी। <laughs> <laughs> हिस्ट्री करना जरूरी है। है सोवियत यूनियन बहुत बड़ा हाथ स्पेस स्पेस में में अगर सोवियत यूनियन वो को ना तो हो सकता हो कि स्पेस में जाना और ये सब अभी तक के पहले हो जाता हो हो ये सब जैसे होती है लेना एटमोसफियर सैटेलाइट ऐसा तो नहीं पॉसिबल जाके डिटेक्ट करती होगी हाँ। दूर से डिटेक्ट कर मतलब किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे क्या कितनी मेहनत लगती होगी बनाने में वो बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है मसला है, है अगर हम लोग स्पेस में ना गए होते 19, 20, 20 में, ना। हमें टेक्नोलॉजी ना होती है होते तो हम लोग सेल लिए टला करते ट नहीं मतलब नहीं आया था मगर उसकी शुरुआत आई थी वायर्ड वाले फोन हुआ करते थे उसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वार से वो चीज हम कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर से शुरुआत नहीं होती है वायर्ड वाले फोन तो बहुत पहले से थे कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला जो आगे आगे आगे आगे आगे आगे आगे आगे है हमने सुना वर्ल्ड वर्ल्ड रेडियो आ, रेडियो वॉकीटॉकी आए थे स्पेस से बहुत कुछ मिला है हम लोग को नासा इन तो पूरी एक वेबसाइट बना के रखी है उसमें हाँ। जो खाली अचीवमेंट है की हम लोगों को स्पेस में उससे अर्थ में जाके हम लोग को इम्प्रूवमेंट मिले अर्थ में में बहुत कमी होती है साइंस सेलिब्रिटी साइंस सेलिब्रिटी है जिन बंदों को इंटरेस्ट आएगा जो लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, ऐसा बड़ी है। <laughs> जो लो के लिए काम नहीं करते हैं, वो लोग अपने पैशन के लिए काम करते हैं क्रेडिट के लिए काम क्रेडिट के? के लिए कोई काम नहीं करता आज में। फिल्म करते हैं बस ऐसा नहीं है क्रेडिट उनको उनको इसलिए क्रेडिट मिलता है उनका काम ही है मिलना चाहिए बस आ, मिलता है न्यूटन को जानते है कुछ लोग टाइम वो उस लेवल का नहीं है नील के साथ ये तो तो वो चीजों को एक्साइटिंग बनाकर प्रेजेंट करता है जिससे और लोग इंटरेस्ट ले उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है और देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम उसी का है लोगो को लोगों का इंटरेस्ट लाता है है अट्रैक्ट करता लोगों को इस फील्ड में मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है मुद्रा पहले मुद्रा जो है इसी से आती है हम ये कह रहे थे स्टीवन हॉकिंस को व्हील चेयर का मैटर कब हुआ था स्टीवन हॉकिंस को एक बीमारी थी आ, ज़िए आ, ज़िए कॉलेज में थी जब वो कॉलेज में थे तब उनको ये हुआ था पैरालिसिस हुआ था जब वो अपनी थीसिस पे काम कर रहे थे धीरे धीरे उनकी धीरे धीरे फिर जो पूरी बॉडी पैरालई थी मगर जो बात है बंदे ने अपना खुद बताया था कि ऐसे ऐसे करना है ऐसे ऐसे करना उसके हिसाब से व्हील बनी थी ये नहीं कि उसको बना के दिए गई ये हो जाएगा वो जाएगा उसने खुद बताया था ये करना वो करना ये करना तो जो उसकी व्हील उसकी बात समझती थी उसकी बात को वो सीखी बनाई हुई टेक्नोलॉजी थी न कि दी हुई थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया दूसरी चीज में मैटे ये उसको पता था ना कि पूरी बॉडी में फैलेगी एक दिन तो उसने रिसर्च उस चीज़ पे ऐसे की उसकी बेड में से एक वो नोट निकला था जिसमें निकला था, जो है की दुश्मन है आ, वो ए आई को लेकर तो काफी ज्यादा कॉन्शियस थे हाँ तो वो कोई उसमें गलत चीज नहीं है ए आई को लेकर तो वही टेंशन तो होता ही है हर चीज को लेकर एआई कुछ को खुद कुछ नहीं है वो एक टूल है वही चीज है चाकू वाला एग्जांपल है उससे जो है भी कार कार सकते, भी सकते. <laughs> लेकिन चाकू जब ज्यादा खतरनाक हो ना तो ठीक है एक बार चाकू चलिए तो जो है अगर एक लाख लोग मरे जा रहे चाकू से तो वो ज्यादा खतरनाक होता है एक और आदमी खत्म करती चलो ठीक है और सुना है अब तो एक चिप बनाई जा रही है कि ब्रेन की टक्कर की बनाई जा रही है अभी तक के कोई ऐसी हुँ, <laughs> <चिप कर> <laughs> यही हो सकती तो दिक्कत है।, है अगर बन गई तो फिर जो है ए आई उसके साथ जब मिल जाएगा तो बहुत मसला खराब हो जाएगा ना यही तो दिक्कत हो जाएगी ए आई को तो लेके हम भी थोड़ा वो रहते है तो फिर बचपन में एक विल स्मिथ की पिक्चर देखी थी उसमें जो है उनकी रोबोट से लड़ाई होती वो होता पूरा। जो है वो ए आई होता है वो ए पे डिपेंडेंट है जैसे गूगल हो गई टिकटॉक तो पूरी है टिकटॉक में ए हटा दो ना तुम टिकटॉक बंद हो जाएगी चल हाँ, खत्म हो जाएगी फेसबुक पूरा ए पे चलता है इंस्टाग्राम चलता है ए पर इंस्टाग्राम और फेसबुक का तो इतना नहीं है वो फिर भी वो कंपनी बंद हो जाएगी ना एआई ए आई सब ए से ही आते हैं हम लोगों के कीबोर्ड जब एआई से चलने हैं वो डिटेक्ट करते हैं तुम्हें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना वो छोटे है छोटे का हो छोटे लेवल हो, बड़े लेवल का हो टेक्नोलॉजी तुम्हारा फिट हो रही है ए वाली ए तो हर जगह है वो भी एक तो चीज़ अच्छा अच्छा है। है हम को करना है। और अभी रिसर्च चल रही है इंसान को जो है में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना अगर हम लोग एल्फा सेंटुरी तक जाते तो हैं जो कि हम लोग का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो भी जो है फाइव लाइट ईयर्स दूर है यहाँ से इस सोलर सिस्टम से फाइव लाइट वो लाइट लाइटर्स का मतलब है कि अगर लाइट की स्पीड से जाएंगे तो पाँच साल लगेंगे वहां पहुंचने में लाइट से जाने हम लोग के पास कोई कंपैरिजन नहीं है लाइट की स्पीड का हम लोग धीरे धीरे जाएंगे तो उसके लिए ये हो रहा है कि इंसानों को हाइबर स्टेट में रखा जाए और जो है वो एक शिप में भेजा जाएगा कम से कम पचास साल तो लग ही जाएंगे, जाएंगे। मिनिमम पचास साल सारे इंसान तो कंट्रोल करने के लिए ए आई का यूज हो सकता है ए आई जो है बहुत अच्छी चीज भी है एक तरीके से ये बहुत बड़े बड़े ले सकते हैं हम लोग ए आई की हेल्प से जैसे उसमें कंट्रोल करता है अलीना भी मिनट लगते लाइट को आने में सूरज से तो जो है उसी को मल्टीप्लाई कर लो पचास साल मिनिमम चारीश, चारीश निकलेगा तो दस साल और बढ़ा लो पचास लगेंगे जो तुमने कहा था लेकिन उससे ज्यादा ही लगे लगेंगे लाइट तो लगेगा तो बहुत होती है भाई, फिजिकल लिमिट है भी प्रोसेस नहीं कर में मतलब कहीं तो पे तो भी कुछ भी हो तो काट देता है आपका जो है डेस्टिनेशन फिक्स वो नहीं है की जो है आपको पता है कि जो है ऐसे जाना है रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा वो <laughs> तो, तो कुछ भी आ जाए रास्ते में हाँ। में कचरा भरा स्पेस वही चीज़ उस पर जो है एआई को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज है वही जो है हम लोग यूज कैसे करते हैं अच्छी भी है बुरी भी है अच्छा, ए आई पे आए हैं तो एक वो बताता है अपना ही दोस्त है वो बताता है वो बनाया गया ए एआई पे रोबोट तो उससे सवाल जवाब हो रहे थे तो उससे पूछे गया, तुम ह्यूमंस के बारे में क्या सोचते हो तुम खतरा समझते हो क्या समझते हो कहने लग गया मैं ह्यूमंस को अगर मुझे मिला तो मैं खत्म तो नहीं करूंगा जैसे जू के जू में रखते ह्यूमन जानवर को हाँ, पेट की तरह रखूंगा <laughs> तो उस हाँ तो उस रोबोट को उस प्रोग्राम को जो है बंद कर दिया गया खतरनाक बात है, नहीं, है। नहीं तो देखो एक चीज होती ना ए, अगर बात हम लोग ए की कर रहे हैं ठीक है टाइम पे तो ए की अगर बात करो तो ए आई क्या है वो कंप्यूटर है तो वो हाँ। लॉजिक से सोचता है ठीक है हाँ। लॉजिकली अगर देखा जाए तो इंसानों का जो है दुनिया में होना जो है एम पे दुनिया के लिए खतरा है हाँ। अर्थ के लिए खतरा है और जो और इंसान जो है प्रायोरिटी कह देते हैं कि ये दर्द बचाओ और जो है जानवर को बचाओ और पानी बचाओ और काम हम ही लोग खराब कर रहे हैं ए आई को लगेगा चीजें ये बचानी हैं इंसानों के लिए तो इंसानों ही को मतलब इंसान ये वही जैसे ने पूरा हाँ। <laughs> को को को समझ में आ जाता है है है कि अगर दुनिया बचाना तो इंसानों हटाना पड़ेगा। हाँ, वही है। वही चीज वही चीज वही <laughs> और नेटफ्लिक्स ने भी निकाली थी द मदर वो भी बहुत अच्छी है उसमें भी कुछ ऐसे ही लॉजिक दी है अगर देखा जाए तो वो तो इंसानों की फ्रेंड नहीं हो सकती जब तक इंसान उसको ट्रेन करता है हमारी फ्रेंड रहे तब तक वो ट्रेन रहेगी अगर उसको फ्री थिंकिंग दे दी तो इंसानों के खिलावी सोचेगी फ्री थिंकिंग देने का मतलब यही फ्री फ्री थिंकिंग थिंकिंग दे करके कह दिया जाए उससे क्या रात को बचाना है? सुपर सुपर हीरो नहीं बनाना उसे बना तो हो जाएगा। <laughs> <laughs> सबसे बड़े मिलन तो हम ही लोग हैं तुम्हें बचाने आया हूँ पहले पार्टी में अच्छा अगर हम लोग में रहते हैं ठीक है तो कब आने जाने का तो कुछ रहेगा ना क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हो, के हो गा गा। जैसे वही क्या होगा अमेरिका है <laughs> नहीं, ऐसा ही होगा जैसे हम लोग के अमेरिका है वो ये अलग कंट्री है वो अलग प्लेनेट होगा अगर मार्स पे जो कॉलोनी बन जाती है मार्स पे लोग रहने लगे तो मार्स जैसे यहाँ इंडिया से लोग अमेरिका जाते हैं इंडिया से लोग दुबई जाते हैं वैसे ही होगा लेकिन मा, मार्स पर मार्स में तो लोग रह नहीं सकते मुझे लगता है वहाँ पर माशियन कहलाएंगे वो लोग कैसे रहेगा आदमी वहाँ पे अरे, अरे मस्क का पूरा प्लान है वहाँ पर जो है पूरा हेबिटेट सेटअप करना है वहाँ पर है सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है पहले जो है वो लोग रहेंगे जो वहाँ पर रिसर्च करेंगे फिर ओवर टाइम ये एक दो साल का प्लान नहीं है दस पंद्रह साल का प्लान नहीं है सौ दो साल का प्लान नहीं है हजारों साल का प्लान है दो तीन हजार साल बाद जो है धीरे धीरे करके प्लानट को ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि जब यहाँ से निकलेंगे तब जरूरत होगी चीज़ों की हाँ। जब जरूरत होगी तब इन्वेंशन होंगे नेसेसिटीज इज द मदर ऑफ़ इन्वेंशन नेसेसिटी है कि इन्वेंशन हाँ। हो नहीं रही है हाँ। जब मार्स पर रह रहे होंगे लोग रिसर्च कर रहे होंगे तो उनको इन्वेंशन करनी पड़ेगी इससे वो तो प्लानट को ट्रांसफॉर्म कर सकें हाँ। और यही प्लान है लॉन्ग टर्म में टेराफॉर्मिंग करनी है प्लानट को ट्रांसफॉर्म करना है वहाँ का एटमॉस्फेयर जो एक रोबोट के ऊपर दिखाई थी गोल गोसफेयर कैसे बदल सकते है कौन सी मूवी बात करो डिज्नी पे आती थी बहुत प्यारी मूवी थी तुम्हें भी पसंद थी वो एक बॉली। पे वाली <laughs> दिखाया तो है उसी हिसाब से को लोग चेंज करते हैं प्लानिट कोर्थ के बारे में बोल वो जाती है नहीं फिर भी मतलब वही चीज तो दिखाई है जो उन लोगों का प्लान है वही चीज में भी दिखाई है बस उन्हीं ने वैसे दिखाई लेकिन अगर ले। शिफ्ट नहीं हो सकते इतना इतना नहीं है लेकिन ये है कि अगर यहाँ जो है सबकी नसबंदी करा दी जाए <laughs> और जो है पे जो है सबको जो है छोड़ दिया जाए <laughs> तो पचास साल में जो है तो रहने लायक फिर से हो जाएगी वो होना तो यही है की जो इंसान फैलेंगे स्टीवन हॉकन्स ने भी ये बात कही थी कि अगर इंसानों को अगर इंसानों को सरवाइव करना है एज ए स्पीशीज तो उनको अर्थ को छोड़ना पड़ेगा अर्थ पर रह कर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बात तो गिवन है कि इंसान अर्थ को बर्बाद कर देगा रहने लायक नहीं छोड़ेगा अब तो वो तो क्रॉस कर चुका है तो पॉइंट ऑफ तो नो रिटर्न तो क्रॉस कर ही चुके हैं तो जो जा, है जाहिर है खत्म होना ही है और किसी को फर्क नहीं पड़ता है बचाओ वही चीज है जो इंसान बाहर तो निकलना ही पड़ेगा यहाँ से अब मार्स पे जाएंगे वहाँ पर बनेगा अगर मार्स को टेराफॉर्म कर लिया आने वाले दो तीन हजार साल में तो फिर इंसान की जो है थोड़ी स्पीशीज चेंज हो जाएंगी जैसे यहाँ अर्थ क्यों होता है यूरोपियंस अलग दिखते हैं एशियंस अलग दिखते हैं अफ्रीकन से अलग दिखते हैं वैसे भी मार्शियंस अलग दिखेंगे थोड़े लंबे होंगे क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है वहाँ के साल जो ज्यादा लंबे होते हैं दिन डिफरेंट होता है हाथ से चेंजेस आएंगे ओवर टाइम जो है एक सब स्पीशीज डेवलप हो जाएगी वहाँ पर वो <laughs> तो हो, वो दिये, दिये फिज, हो जाएगा आप पूछ आइए नहीं होगा वो ऐसे धीरे धीरे जो है लेकिन फिजिकल डिफरेंस होने में करीब जो है दस साल या बारह हजार साल इस तरीके से टाइम लगेगा एक हज़ार साल, साल में इतना नहीं इतना नहीं होगा एक हजार साल में होगा कि अगर दो इंसान साथ में होंगे एक मार्स पर रहता है एक अर्थ पर रहता है जिंदगी भर मार्स पर आए जिंदगी भर अर्थ पर आए तो इतना डिफरेंस नहीं होगा ठीक है दस साल बाद बारह साल बाद पंद्रह साल बाद दोनों को साइड बाय साइड खड़ा करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा ये अर्थ तो ज्यादा हाँ, पुरानी, पुरानी नहीं है ट्वेंटी मिलियन ईयर्स ट्वेंटी मिलियन ईयर्स 20 मिलियन ईयरस जो एस्टिमेट है कि 20 मिलियन ईयरस पहले इंसान अफ्रीका में जो है इवॉल्व होना शुरू हुए थे ह्यूमंस वी उससे पहले जो है लोग ह्यूमंस नहीं थे चार पैरों पे चलते थे चार पैरों का पता नहीं भाई <laughs> नहीं बहुत कांड किए हैं मगर जैसे तुम कह रहे हो इतना इतना टाइम लग जाएगा आ. दो तो, तो बंदा कह रहे मुझे तो चांद पे मरना है उस पर मार्च पे तो मरना है कहने को तो कुछ भी कह सकता उसकी ड्रीम है अब हम उसको ड्रीम करने से तो रोक नहीं सकते हमारे पास कोई राइट ही नहीं किसी को ड्रीम करने से रोकने का नहीं वो जब वो उसका... अमेरिकन उसके पास जो है राइट्स तो है अभी वो उस तरीके से पॉसिबल नहीं है लेकिन उस तरीके से पॉसिबल है की वो वहां पे अभी बना दे तो होती है। वहाँ पे रहेंगे, तो वो भी जा के के साथ एक होती है, कि नहीं होती हमको ये नहीं पता होगा की दुनिया भर में रेवोल्यूशन हो जाएगा <laughs> दुनिया खत्म हो जाएगी उनकी वजह से लेकिन जब पहली बार ऑयल डिस्कवर हुआ था तो किसी ने ही सोचा होगा ऑयल हम निकाल लें जमीन से इससे एक दिन सब खत्म हो जाएगी कहानी ऑयल ऑयल से हम तो यूज़ करते हैं हैं तेल जलाते धुआं निकलता है कार्बन डाइ ऑक्साइड का लेवल रहा है कोयला जला रहे, रहे। <laughs> होगा हो ये सब कुछ हो जाएगा इससे एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं भाई नॉइज पॉल्यूशन कर रहे जितने तरीके का पॉल्यूशन पॉसिबल होता है वो सब कर रहे हैं हम लोग हम होते तो थाइनोस <laughs> सपोर्ट करते हैं हैं चार तरीके के चारों गुनागार और बेगुना कोई नहीं है ना कोई गुनागार है ना कोई बेगुना है लेकिन वो लॉजिकली नहीं सही था क्या मतलब हाँ, खत्म करी थी हाफ ऑफ ऑल ह्यूम करे हाँ, तो मतलब हाँ जिंदा नहीं होते हाफ ऑफ लाइफ उसने खत्म हाँ मतलब अगर हम लोग जानवर की एक, दो, दो, एक जोड़ा तो एक उफ, <laughs> पेड़ भी अगर जो है तुम्हारे घर में पांच गमलों में पांच पेड़ लगे अच्छे कम छह पेड़ लगे तो तीन ही बचेंगे तीन चले जाएंगे वो जो मूवी का डायरेक्टर है रूसो ब्रदर्स उन्होंने भी कन्फर्म की थी ये बात ने जब चुटकी बजाई थी तो हाफ ऑफ ऑल लाइफ चली गई थी खाली नहीं गए थे तो लॉजिकली वो सही नहीं है पहले ठीक था पहले वो लोगों को इकट्ठा करता था आधे लोगों को छोड़ देता था आधे लोगों को मार देता था जो उसके पास वो आ गए थे स्टोन्स आ गए थे तो वो पागल हो गया तो वो सब कुछ खत्म कर पेड़ भी खत्म कर रहे मतलब मतलब मैटर ये है कि उसके मार्बल की बात अच्छा कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो है बहुत दिक्कत खत्म करने से भी हाँ। सोल्यूशन नहीं होगा फिर बढ़ जाएगी ही होगा, हो हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन अगर, अगर मर जाता है इसकी वजह से हम जो है पॉल्यूशन करते हैं तो हम थोड़ा कम करेंगे और समीर करने वाला जो है वो, वो भी नहीं रहेगा तो आधा कम पॉल्यूशन होगा और वैसे भी उसकी जिंदगी में कोई फायदा है नहीं मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मौत की बड़ी खुशी है, है। आखिरी में जोक दे दिया तुमने